बु सदा गो तमसव ये सं दिवा चोच निबोधकता सती बु प्रवुझ सदा गौतमसवका ये सं दिवा चरत नम गतासति सती बुती पबुधं, सदा गोतमसव दिवाचर तौच सघ गा सती सुप्रबु वो सदा गौतमसवका ये सम दिवा चरत नीच गतासति सतीबोधन प्रवोती सदा गो तमसावकाम ये सं दिवाच रोच अहिंसा रो मनो सुपबु प्रबु सदा गौतमसवका ये सं दिवा चोच भावनाय रो मनो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 दिन में चोरी करनी चाहिए थी नहीं कर पाए नीति थी धर्म था नरक था स्वर्ग था साधु संत थे रुक गए प्रतिष्ठा थी लेकिन रात नींद में न तो साधु संत है न शास्त्र है ना स्वर्ग है ना नरक है अचेतन पूरा मुक्त है और यह अचेतन कभी कभी चेतन में भी के मारेगा अगर अवसर मिल जाए तो के मारेगा इसलिए सारी दुनिया में हमने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 इसलिए अगर कोई नशे में कोई जुर्म कर ले तो अदालत भी उसको कम सजा देती है वो कहती है, इसका चेतन तो में था ही नहीं एक शराबी तुम्हें गाली दे दे तो तुम उतने नाराज नहीं होते जितना वही आदमी बिना शराब पिए गाली दे तो तुम नाराज हो जाते हो एक शराबी तुम्हें धक्का मार दे तो तुम कहते हो शराबी है गैर शराबी धक्का मार दे वही आदमी तो तो तो तुम लड़ने को तैयार हो जाते हो क्या फर्क करते हो तो तुम शराबी में गैर शराबी मेंंड में तो में तो दंड मिलेगा, दंड मिलेगा ही नहीं क्योंकि इसका चेतन तो था ही नहीं दंड किस को देना तो पूरी अंधेरी रात था यह तो पूरा पशु जैसा हो गया था इसलिए शराब पीने में नशे में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 और वो छोटा सा लड़का मरघट पे अकेला लेकिन उस लड़के को बहना लगा तो दूर उसे उसे बड़ा मजा आ गया ऐसा एकांत कभी मिला ही ना था गरीब का बेटा था छोटा सा घर होगा एक ही कमरे में सब रहते होंगे और बच्चे होंगे माँ होगी पिता होगा पिता के भाई होंगे पत्नियां होंगी पिता के भाइयों की बूढ़ी दादी होगी दादा होंगे न मालूम कितनी भीड़ होगी कभी ऐसा एकांत उससे ना मिला था ये अमावस की रात आकाश तारों से भरा हुआ यह मरघट का सन्नाटा जहां एक भी आदमी दूर दूर तक नहीं नगर के द्वार दरवाजे बंद सारा नगर सो गया ये अपूर्व अवसर था ऐसी शांति और सन्नाटा उसने कभी जाना नहीं था वो बैठ के नमो बुद्धस का पाठ करने लगा नमो बुद्धस्मो बुद्धस, नमो, बुद्धस, नमो बुद्धस कहते कब आधी रात बीत गई उसे स्मरण नहीं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 अब खेलता था लेकिन खेल में दूसरे धन का मजा आने लगा अब खेलने के लिए खेलने लगा पहले जीतने के लिए खेलता था जो जीतने के लिए खेलता है उसकी हार निश्चित है क्योंकि वो तना हुआ होता है वो परेशान होता है उसका मन खेल में तो होता नहीं उसकी आंख गड़ी होती आगे भविष्य में फल में जल्दी से जीत जाऊं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 वो वाह के द्वारा अंतर की जागृति की चेष्टा है उसके अतिरिक्त तो और कोई शरण नहीं उसके अतिरिक्त तो और कोई मार्ग नहीं वही मृत्यु से रक्षा और अमृत की उपलब्धि बनती और तब उन्होंने ये गाथाएं कही सुप्त बुद्धम पबु झंती सदा गौतम सावका एसम देवाचारत् च निचम बुद्ध गतासति सती सुपबुद्धम पबुझंती सदा गौतम सावका एसम दिवाचारत्तो च निच्चम धम्म गतासति सती सुप्त बुद्धम पबुझंति सदा गौतम सावका एसम दिवाचारत्तो च निच्चम संघ गतासति जिनकी स्मृति दिन रात सदा बुद्ध में लीन रहती है वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते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 काम ले आते, जो राह के के के पत्थरों को भी बना लेते, और और एक ही लक्ष्य रखते कि भगवान मंदिर मंदिर तक पहुंचना है, और मंदिर उन्हीं के भीतर है। अपनी ही अपनी ही चढ़नी, अपनी देह को सीढ़ी बनाना अपने ही मन को सीढ़ी बनाना और जागरूक होकर निरंतर धीरे धीरे स्वयं के भीतर सोए हुए बुद्ध को जगाना है जिनकी स्मृति दिन रात सदा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 ऐसम दिवाचारत् चार दिवा चा निच्चम काय गता सती सुप्त बुद्धम पबुझंती सदा गौतम सावका एसम देवाचारत् चा अहिंसाए रतो मना सुप बुद्धम पबुझंती सदा गौतम सावका एसम देवाचारत्तो चा भावनाय रतो मना पहली तीन बातें अपने से बाहर के लिए बुद्ध के लिए संघ के लिए धर्म के लिए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 अन्य कहानी अद्भुत है अन्यथा कहानी बड़ी प्यारी बड़ी सूचक है इस पर ध्यान करना आज इतना